नैना को मुस्कुराते देख ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा के के साथ ही डॉक्टर संजय भी चेहरे का रंग उड़ गया। उन दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि नैना इस तरह से सीधे इस बात के लिए मना कर देंगे क्यों? डॉक्टर संजय ने चौंकते हुए सवाल किया क्यों? हाँ नैना ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा क्यूँकी मंजू मैडम के मर्डर केस आरोप काम करते हुए मेरा एक डिटेक्टिव मौत ऐसी लड़ रहा है आपने सोचा क्यूँ क्यों डॉक्टर संजय ने फिर से सवाल किया आपकी स्पेशल टीम की गलती की वजह से सर देखिए आप गलती कीजिए उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर आपकी गलती की वजह से मेरे किसी टीम मेंबर को परेशानी झेलनी पड़ेगी तो फिर मुझे उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अभी ये केस मंजू मैडम के मर्डर के साथ ही मेरे टीम मेंबर के घायल होने का भी है तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा सर आप खुद बताइए क्या हमें यह केस आपको हैंड कर देना चाहिए फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा हम लोग बैठ के फिर से किसी अनहोनी या फिर दुश्मन के अपने ऊपर अटैक करने का इंतजार करें आपकी गलती की वजह से हम फिर से अपने ऊपर कोई अटैक करवाएं फिर से हमारा कोई डिटेक्टिव इस तरह से हॉस्पिटल में भर्ती हो माफ कीजिएगा सर हमारे भी पेरेंट्स हैं हमारी भी फैमिली है इस तरह से मैं अपने डिटेक्टिव की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती वो भी आपकी स्पेशल टीम की गलती की वजह से सॉरी सर हमारे भी पेरेंट्स हैं हमारी भी फैमिली है हमें भी अपनी जान की परवाह है हम तुमसे ये केस हैंडओवर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें खबर मिली है कि डॉन करीम खान देश छोड़कर भाग गया है और वो बाहर से भी यहाँ पर काफी कुछ कर सकता है हम लोग अपने साथ तुम लोगों की भी सेफ्टी चाहते हैं और तुम्हें गारंटी भी दे रहे हैं कि इस बार तुम लोगों की सेफ्टी हम हर हाल में रखेंगे डॉक्टर संजय तुरंत नैना को एक्सप्लेन करते हुए कहा नहीं सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा लग रहा था कि नैना अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाली थी सर ये केस किसी भी हालत में हमारी टीम द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए आप सिर्फ इसलिए ये हमसे लेना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें डेंजर ज्यादा है रियली really, हमारा ऑलरेडी हम अपनी और आप ही बताइए सच्चाई सामने आना ज्यादा जरूरी है या फिर खतरे से बचना ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर संजय के मुंह से निकल पड़ा नैना विक्रांत पर अटैक हुआ इसके लिए तुम स्पेशल टीम को कैसे दोष दे सकती हो आखिर किस पता थोड़ी ना था कि उसकी ही टीम में कोई डबल एजेंट है मिताली ने नैना को समझाने की कोशिश की वही बात तो मैडम नैना ने उनकी तरफ देखते हुए कहा यही तो मैं भी कह रही हूँ कि किसी को पता नहीं था तो हो सकता है कि वहाँ पर दूसरा भी कोई डबल एजेंट हो तीसरा भी हो फिर, फिर तो सच्चाई सामने आनी चाहिए न आखिर इस बात की क्या गारंटी है की अब कोई उधर से अपना बदला लेने के लिए नहीं आएगा हाँ सही बात विक्रांत भी बीच में बोल पड़ा उसने अपने ही प्लान को बदल दिया नैना की बातें सुनकर उसका भी दिल नैना की तरफ हो उठा था उसने डॉक्टर संजय की तरफ देखते हुए कहा जब मैं वहाँ वेयर हाउस में तो रणजीत मेहरा ने सुसाइड किया था इसलिए उन लोगों की ब्लैक लिस्ट में हमारा नाम शामिल है और टीम लीडर मंजूर सचदेवा का मर्डर तब किया गया जब वो डी नगर ब्रांच पर काम कर रही थी और ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर के साथ भी यही हुआ वो भी हमारे ही ब्रांच पर काम कर रहे थे उनको फर्जी केस में फंसाया गया सही मायने में इन लोगों का पूरा टारगेट डी नगर ब्रांच पे ही है आगे भी ये लोग हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। उससे पहले हमें इन सभी को उठाकर जेल में ठूसना होगा डॉक्टर संजय विक्रांत की तरफ सवालिया लहजे में देखने लगा अच्छा एक काम करते हैं नैना थोड़ा नरम होते हुए कहा सर मामले को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। ऐसा करते हैं कि हमारी टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और आपकी स्पेशल टीम हमें असिस्ट कर ले मतलब मेजर काम हम लोग ही करेंगे हाँ बिल्कुल सही ग्रेट आइडिया विक्रांत बोल पड़ा नैना क्या कह रही हो वो हेडक्वार्टर की स्पेशल टीम है तुम उसे अपने अंडर में रखोगी ब्यूरो शिव मिताली ने ऑब्जेक्शन जताते हुए कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि स्पेशल टीम ही मेन इन्वेस्टिगेशन कर ले हम लोग अंडर में काम कर लेंगे लेकिन हमें केस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए वरना हम सेफ फील नहीं करेंगे नैना ने फिर विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा आप खुद सोचिए सर जब हमारे ब्रांच का सबसे तेज तर्रार और एक्सपर्ट डिटेक्टिव विक्रांत इस तरह ऐसी घायल हो सकता है तो फिर और की क्या ही बात करें हाँ हाँ सही बात विक्रांत ने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो डॉक्टर संजय ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना केस से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले उसे सिक्यूरिटी रखना बाहर मत आने देना ये हम सबकी सेफ्टी के लिए जरूरी है समझ लो कि हम लोग आग से खेलने जा रहे हैं। ओके सर केस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर सहमति बनते देख ब्यूरो चीफ मिताली ने राहत की सांस ली इसके बाद वहाँ थोड़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन के तरीके को लेकर डिस्कशन हुआ और फिर दोनों ब्यूरो चीफ यहाँ ऐसी चले गए विक्रांत को भी इस फैसले से तसल्ली हुई कम से कम अब इन्वेस्टिगेशन का, का काम ट्रांसपेरेंट होगा और पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी डबल एजेंट हैं उन सभी के भी राज का पर्दाफाश हो जाएगा लेकिन फिर विक्रांत की अदृश्य शक्ति उसके जादुई कोट और बुलेट जैकेट का क्या होगा अच्छा नैना तुम केस को खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए इतना क्यों उतावली हो रही थी करने देती ना उन्हें हम लोगों को थोड़ा रेस्ट मिल जाता विक्रांत नैना की तरफ देखते हुए सबसे पहली बात नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मुझे इन लोगों के बात करने का तरीका नहीं पसंद आया है मेहनत हम करें जान जोखिम में हम डालें लेकिन केस का क्रेडिट उन्हें लेना है ऐसा कैसे चलेगा ये हायर अथॉरिटी वाले सिर्फ ऑर्डर देने के लिए हैं क्या दूसरी बात ये लोग हमसे केस छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं देखो पुलिस डिपार्टमेंट में डबल एजेंट भी है कहीं ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं हो सकता है कि हमें कुछ पता न चला तो फिर हमारी ही जान खतरे में पड़ सकती है तीसरी बात ये भी है नैना ने, ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा तीसरा रीजन तुम हो बेबी मुझे तुम्हारी परवाह है ये जिन लोगों से तुम भिड़े हो ये सब रॉ एजेंसी के रिटायर्ड एजेंट्स हैं और अब ये सारे के सारे क्रिमिनल बन चुके हैं तो हो सकता है कि ये लोग अपने साथी की मौत का बदला लेने की भी कोशिश करे ये लोग तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं सो इसके लिए भी मैं खुद इन्वेस्टिगेट करके उन सभी को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ ओ वाओ नैना के मुंह से तीसरा रीजन सुनकर विक्रांत का उम्मीद ही तुम, तुम माँ कहती थी, थी, थी तुम्हें इस लड़की से अच्छी बीवी नहीं मिलेगी विक्रांत ने अपनी बाहें खोल ली और नैना के गले में लगने का इंतजार करने लगा अच्छा तो कर लो ना उस नर्स से शादी वही रहेगी तुम्हारे लिए परफेक्ट वाइफ नैना मुस्कुरा पड़ी और फिर उसने विक्रांत को पीछे धकेल दिया उसके बाद वो थर्मस लेकर बाथरूम में इसे धोने के लिए चली गई। हे नैना के दिल में खुद के लिए इतना केयर देखकर विक्रांत का दिल खुश हो गया अब तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द ही नैना को अपनी वाइफ बनाकर घर ले जाएगा। वो ठंडी आहें छोड़ता हुआ बेड पर फिर से लेट गया इस वक्त वो यही सोच रहा था की आखिर नैना को शादी के लिए मनाने के लिए उसे क्या करना होगा अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था की उसका दिमाग अपने जादुई कोट और बुलेट प्रूफ जैकेट पर चला गया अगर उसका यह राज खुल जाएगा तो फिर उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी वो सोच रहा था कि अब तो जैसे ही उन क्रिमिनल्स को होश आ जाएगा तुरंत ही पुलिस उनके साथ शुरू कर देगी और फिर एक मिनट भी नहीं लगेगा उन्हें सब कुछ सच उगलने में और फिर जब सबको विक्रांत की जादुई ताकत का पता चलेगा तो फिर क्या होगा विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समस्या से कैसे बाहर निकले वो सोच में डूबा हुआ था उसके पास अब कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं थी जिससे वो कुछ मदद ले सके और अभी तक तो अदृश्य शक्ति ने उसे ऐसी कोई डिवाइस दी ही नहीं थी जिससे वो इस तरह की समस्या से निकल सके विक्रांत तुरंत अपने टूल्स की लिस्ट चेक करने लग गया लेकिन अब तो सारे टूल्स भी खाली हो चुके थे वैसे भी जब विक्रांत वेयरहाउस के भीतर उन लोगों के साथ लड़ रहा था तब उसके कई सारे टूल्स खत्म हो गए थे बुलेट प्रूफ जैकेट जादोई कोट पावर जैमर इनविजिबल लाइट सब उसने यूज कर लिया था अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था लेकिन फिर भी विक्रांत ने एक बार तसल्ली के लिए अपने टूल की लिस्ट चेक करने लग गया तभी उसे वहाँ पर कुछ टूल होने का संकेत मिला विक्रांत ने जैसे टूल ओपन किया वो दंग रह गया उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये उसके पास ये टूल कहाँ से आ गया अभी तक तो सब खाली पड़ा था फिर विक्रांत को याद आया की पिछले एक दिन से वो यहाँ बिस्तर पर बेहोश पड़ा था डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुलाया हुआ था इसका मतलब कि जब मैं बेहोश पड़ा था तभी अदृश्य शक्ति ने सक्सेस रेट का अनाउंसमेंट कर दिया था यानी कि उसी टाइम मुझे यह टूल भी दे दिया गया था वैसे कल मैंने इतने सारे एजेंट्स को मारकर धराशाई किया था तो मेरा सक्सेस रेट काफी हाई होना चाहिए था लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पाया और मुझे सक्सेस रेट का भी कुछ पता नहीं चला लेकिन मुझे निश्चित रूप से कोई अच्छा टूल दिया गया होगा विक्रांत ने अपने टूल लिस्ट को माइंड में ही ओपन किया उसे एक खास तरह का मेमोरी रिप्ले डिवाइस दिया गया था उसने माइंड में ही इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन जानने के लिए क्लिक किया सिस्टम ने तुरंत ही इस डिवाइस की खासियत बतानी शुरू कर दी ये डिवाइस मेमोरी को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी मदद से विक्रांत खुद की मेमोरी को क्लियर कर सकता था यानी कि अगर उसे कुछ भूलना हुआ या कुछ दिमाग से हटाना हुआ तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है ये डिवाइस सिर्फ एक ही बार में इस्तेमाल की जा सकती है और लगभग दस मिनट की मेमोरी को डिलीट कर सकती है ये डिवाइस अच्छी तो है लेकिन विक्रांत के लिए अभी ये किसी काम की नहीं थी इस डिवाइस से उसे अभी तो कोई राहत नहीं मिलने वाली थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज अदृश्य शक्ति विक्रांत के लिए वरदान बनकर आई हुई थी उसने विक्रांत को एक और खास तरह का टूल तोहफे में उसका पिछले दिन का सक्सेस रेट काफी ज्यादा रहा होगा तभी उसे एक साथ कई टूल मिले हुए इस खास टूल का नाम मेमोरी क्लिप डिवाइस स्पेशल डिवाइस इस डिवाइस की मदद ऐसी आप किसी भी व्यक्ति की मेमोरी को आप अपने अनुसार एडिट कर सकते हो एडिटिंग करने के बाद वो आदमी अगले सौ दिनों तक उसी मेमोरी के साथ रहेगा जो आप उसके दिमाग में रखना चाहेंगे असली मेमोरी में आने का टाइम अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है जैसे कोई ठीक सौ दिन बाद ही अपनी सही मेमोरी में आ जाएगा तो किसी को एक सौ दस दिन भी लग सकते हैं इस डिवाइस का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था और ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है